बीज मूता विथसनातनम बुद्धिबुमता तेजस्तेजस्वीना पार्थ प्ररोहकार चिंतन कि बुद्धि विवेकशक्ति अंतक बुद्धिमताम बुद्धिमता विवेकशक्तिमता तेजह प्रागलभ्यं तद्वताम तेजस्वी अहम